संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है विमल कुमार शर्मा की गजलें अच्छा मुझे लगने लगा रेत के ये ढेर मुझसे आज कुछ कहने लगे ये मरुस्थल आज क्यों अच्छा, अच्छा मुझे लगने लगा सर्द हवा ने रेत पर तस्वीर तेरी खींच दी अच्छा देखकर चेहरा तेरा अच्छा, अच्छा मुझे लगने लगा, लगा। रोशनइयों में क्यों अब, अब मन, मन मेरा लगता नहीं अब अंधेरों का, का सिला अच्छा मुझे लगने लगा सादगी इस शख्सियत में आ गई है इस कदर जो भी हो जैसा भी हो अच्छा मुझे लगने लगा इन अंधेरे रास्तों का अब सफर थमता नहीं यादों का तेरी काफिला अच्छा मुझे लगने लगा याद तेरी आ रही है एक खिलौने की तरह मन मेरा क्यों आज फिर बच्चा मुझे लगने लगा टूटे स्वप्न पीठ पर लादे चला था मैं कहीं बातों का तेरी कारवां अच्छा मुझे लगने लगा इस कदर मशगुल रहता हूँ मैं खुद में आज कल अपना शक्लो मिजाज भी अच्छा मुझे लगने लगा रेत के ये ढेर मुझसे, मुझसे आज कुछ, कुछ कहने लगे ये मरुस्थल आज, आज क्यों अच्छा, अच्छा मुझे लगने लगा अच्छा मुझे लगने लगा, अच्छा अच्छा मुझे लगने लगा। आज तक समझा नहीं देखकर तुझको बदन में ताजगी आती है क्यों राज तेरी उष्मा का आज तक समझा तक नहीं, नहीं� तेरी खामोशी ने मुझे संदेश तेरा दे दिया अर्थ मेरी बात का तू आज तक समझा नहीं झूमता रहता है तू बस अपने ही ख्यालों में मेरी जुबानी का सबब तू आज तक समझा नहीं मैंने कह दी बात अपनी जो भी मेरे दिल में थी तूने सुना भी है मुझे मैं आज तक समझा नहीं तेरी सांसों की महक मैं पहचानता हूँ दूर से धड़गणों के साज को तू आज तक समझा नहीं मैं बेखबर अंजाम से तेरे स्वप्न के तेरी याद के आगाज मेरे प्यार का तू आज तक समझा नहीं देख कर व्यवहार तेरा हो गया मुझको यकीन तू तो मुझे समझा है ना मैं भी तुझे समझा नहीं मैं भी तुझे समझा नहीं अंधेरा ही तो है इस अंधेरे का हमें सम्मान करना चाहिए जो जानता है राज सबके ये अंधेरा ही तो है लाख सूरज रोशनी फैलाए लेकिन सच ये है सुबह की जो वजह बनता ये अंधेरा ही तो है दिल में उठती पीर का मन में दबे गुबार का बेवफाई का ठिकाना ये अंधेरा ही तो है प्यार का इजहार करते प्रेमियों का हम सफर नफरतों के दौर का साथी ये अंधेरा ही तो है प्रेम की अभिव्यक्ति का वासना की तृप्ति का योगियों की भक्ति का साथी ये अंधेरा ही तो है जब से तेरी रोशनी ने साथ छोड़ा है मेरा अब साथ जो मेरा निभाता ये अंधेरा ही तो है गम छिपाता रहता हूँ मैं दिन में इस जहान से जो साथ देता आंसुओं का ये अंधेरा ही तो है रोशनी की आंखें भी कमजोर जब से हो गई अब देखता पढ़ता मुझे जो ये अंधेरा ही तो है दिन की रोशनी में तो अब तू नजर आती नहीं अब शक्ल में जो तेरी आता ये अंधेरा ही तो है आईने में तुझको ही मैं देखता हूँ रात दिन याद जो तेरी दिलाता ये अंधेरा ही तो है इस कदर मुझ पर असर तारीखियों का हो गया मुझको जो शायर बनाया ये अंधेरा ही तो है ये अंधेरा ही तो है तुझको याद किए अंतस में उठते भाव प्रिय है तेरा बहुत अभाव प्रिय क्यों आंखों से तू ओझल है दिल करता तुझको याद प्रिय तन मन तुझको अर्पण करता तू ही मेरी आराध्य प्रिय अंतर मन में तू बसती है तू ही मेरा संसार प्रिय प्यार मोहब्बत सब तू है तू रति का एकाधार प्रिय जीवन के एकाकी पन में तू सपनों की सौगात प्रिये सावन ऋतु की बेला में रिमझिम आती बरसात प्रिय भीगे भीगे से तन मन को धाड़स देती हर बार प्रिय इस जीवन का तू जीवन है तेरा जीवन मधुमास जब अंतिम समय निकट आता तू बन जाती है सांस पिए तू स्वप्न सुहानी रातों का तू ही मेरा दिन रात पिये तू इन नैनों की ज्योति है तू ही अधरों का प्यार पिये इस चंचल मन के आंचल में विचरण करती गुलजार दिए कमल पुष्प पर ओस ऊँध की तू शीत उष्ण का प्यार प्यारिये अंत में उठते भाव प्रिय है तेरा बहुत अभाव प्रिय क्यों आँखों से तू ओझल है दिल करता तुझको याद प्रिये। दिल करता तुझको याद, प्रिये। करता याद प्रिये। अभी आप सुन रहे थे विमल कुमार शर्मा की कुछ, कुछ गजलें वाचक स्वर भारती परिमल